गीता तत्वचितन तस्मा योगी भवार्चुना तीन सौ एकतालीस योग भ्रष्ट की परम गति ऐसे योगाभ्यासी योग भ्रष्ट की परम गति प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं तमानस्तु योगी संशुद्ध अनेक जन्म सिद्धस्ततो सिद्ध जाति परम परंतु अनेक जन्मों की साधना से अंतकरण की शुद्धि संसिद्धि को पाया हुआ तथा इस जन्म में प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से अच्छी तरह शुद्ध हो जाता है और उसके पश्चात परम गति को प्राप्त हो जाता है यह बता रहे हैं कि परम सिद्धि एक जन्म की साधना के फल स्वरूप नहीं मिल जाती उसके लिए कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है हर अगला जन्म पिछले जन्म की साधना संस्कारों को तभी आगे बढ़ाता है जब उस अगले जन्म में भी प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया जाए मात्र पूर्वाभ्यास पर अपने को नहीं छोड़ देना चाहिए पूर्वाभ्यास तो मनुष्य को रुचि प्रवृत्ति मात्र देता है यदि स्वयं प्रयत्न न किया जाए तो धीरे धीरे वह प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी हम जन्म पर जन्म साधना के संस्कारों के कोष को बढ़ाते रहते हैं और एक जन्म ऐसा आता है जब हमारा सारा समय योगाभ्यास में ही बीतता है पर अपनी किसी भूल या दोष के कारण अंत अंत अंत में लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं यही योगा भ्रष्ट की अवस्था है अगले जन्म में हम अपने समस्त प्राक्तन योगाभ्यास के संस्कारों को लेकर नवीन उत्साह से पूर्वक अभ्यास में लग जाते हैं श्रीधर स्वामी प्रयत्नाथ यत मानह की टीका करते हुए लिखते हैं उत्तरोत्तरम अधिकम योगे यत्नम अर्थात योग साधन में उत्तरोत्तर अधिक प्रयत्न करते हुए फलस्वरूप हमारे चित्त की समस्त अशुद्धि धूल जाती है और हम परम गति को परम पद को परम धाम को नैष्ट की शांति को परम ब्रह्म परमात्मा को योग के लक्ष्य को जीवन के उद्देश्य को परम सत्य को प्राप्त हो जाते हैं तीन योगी बनो इतना सब बतलाने से पश्चात अब भगवान इस योग की महिमा का आख्यान करते हैं तपस्वी तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधि कर्मीभ्याधिको योगी तस्मा योगी भवा बुद्धि के समत्व को प्राप्त हुआ यह योगी तपस्वियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है फिर शास्त्र का सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले परोक्ष ज्ञानियों से भी वह श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले वैदिक स्मार्थ तंत्र मतानुसार कर्मियों से भी ऐसा योगी श्रेष्ठ है अतएव हे अर्जुन तू योगी हो तपस्वियों में अपने तप का अहंकार होता है और शास्त्र ज्ञानियों में परोक्ष ज्ञानियों में अपने पांडित्य का यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ वह व्यक्ति है जो सैद्धांतिक शास्त्र ज्ञान का अभ्यास करता है और फलस्वरूप पांडित्य के अभिमान से पीड़ित होता है जो यथार्थ का तत्व ज्ञानी है उसकी चर्चा ही यहाँ नहीं है वैसे ही कर्मी से सकाम कर्मियों का बोध कराया गया है इस समत्व योग की साधना में न तप के अहंकार का डर है न पांडित्य के अभिमान का यश प्रतिष्ठारूप फल वासना भी न होने के कारण यह समत्व साधना यज्ञ यज्ञादि सकाम कर्मों से भी बढ़कर है यदि व्यक्ति को बुद्धि की समता प्राप्त हो जाती है जहाँ जीवन के सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाते तो वह सर्वोच्च स्थिति है भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि तू योगी हो योग शब्द का अर्थ हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट किया ही है यह कहा है कि जहाँ भी वह बिना किसी विशेषण के प्राप्त होता है वहाँ उसका अर्थ कर्मयोग है जिसे समत्वरूप बुद्धि योग कहकर भी पुकारा गया है यद्यपि यह छठा अध्याय ध्यान योग या आत्म संयम योग के नाम से प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर ध्यान योग की विशेष प्रणालियाँ भी दर्शित हुई हैं फिर भी उसका तात्पर्य समत्व योग प्राप्त करने से ही है ध्यान योग से चंचल चित्त स्थिर होता है और स्थिर चित्त ही समत्व योग का आधार है